विक्रांत जब से कॉफी हाउस से भागकर आया हुआ था तब से माँ ने ना जाने कितनी बार उसके पास कॉल कर चुकी थी अभी तक तो विक्रांत उनकी कॉल को इग्नोर कर रहा था लेकिन फोन उठाकर कहा वो उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट केस पर काम करना था इसलिए उसे अर्जेंटली वापस आना पड़ गया लेकिन माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी वो तो विक्रांत की शादी करवाने के पीछे ही पड़ गयी थी वो बार बार विक्रांत से यही सवाल कर रही थी की वो कॉफ़ी हाउस से बिना बताए चला गया वो फिर से विक्रांत को वापस से लड़की देखने के लिए बुला रही थी विक्रांत ने भी माँ के चंगुल से बच निकलने के लिए उनसे कह दिया था कि उसे एक लड़की पसंद आ चुकी है और वो उसी के साथ शादी करना चाहता है इसीलिए वो कॉफी हाउस से बहाना कर उठ चला आया था उसने सोचा था की ऐसा कहने ऐसी माँ शादी की बात करना बंद कर देगी लेकिन माँ तो माँ होती है उन्होंने तो विक्रांत ऐसी सीधे कह दिया अच्छा तो तू मुझसे पहले क्यों नहीं बताया चल ठीक है पर तू मुझे उसकी फोटो तो भेज मैं भी देखूं वो कैसी है हमारे घर की बहू बनने लायक है भी या नहीं विक्रांत ने भी तुरंत ही माँ को नैना की फोटो उठाकर भेज दिया फोटो मिलते हुए उन्होंने फोन रख दिया विक्रांत ने भी राहत की सांस ली लेकिन पांच मिनट बाद फिर से उनका फोन आ गया बेटा ये लड़की तो ठीक ही है लेकिन इसकी नाक और होठ के बीच का गैप बहुत ज्यादा है अब पता नहीं ये फोटो में ही दिख, ऐसी दिख रही है या रियलिटी में भी है लेकिन चल अब तुझे पसंद ही है तो फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है लेकिन एक काम कर तू इसकी जन्म तिथि वगैरह पता करके मुझे बता दे फिर मैं पंडित जी से मिलकर इसकी कुंडली निकलवा लू एक बार कुंडली मिल जाए तब फिर उसे बोलना कि अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेजे क्या विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया माँ अभी वो है नहीं कहीं बाहर है अभी जब वो मुझे मिलेगी तब मैं उससे जन्म तिथि पूछ आपको बता दूंगा ठीक है और अभी आप सीधे घर जाइये वहाँ डोरमेंट के नीचे घर की डुप्लीकेट चाबी रखी हुई है अंदर जाकर आराम करो मैं रात में वापस नहीं आऊँगा आज कुछ काम है मुझे तो मेरा वेट मत करना हाँ ठीक है पर तू काम में ही मत लगा रह कर अपने खाने पीने का भी ध्यान दिया कर दिन रात काम में लगा रहता है मां ने कहा लेकिन विक्रांत ने बिना उनकी बात पूरी सुने ही फोन रख दिया था विक्रांत जानना चाहता था की माँ उससे प्यार करती है तभी उसका इतना ध्यान रखती है और तभी वो इससे इतना सवाल करती है फोन रखने के बाद विक्रांत फिर से आकृति के मर्डर के बारे में सोचने लगा अभी तक उसकी लाश का चेहरा विक्रांत की बंद आंखों के सामने घूर रहा था विक्रांत को बड़ा दुख हो रहा था कि आखिर कोई किसी को इस तरह से कैसे मार सकता है इतनी निर्दयता से भला कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है अगर उस दिन आकृति दूसरी बिल्डिंग में बन रहे ऑफिस को देखने के लिए ना गई होती तो शायद उसका मर्डर ना हुआ होता अगर वो लड़की उस दिन सुबह सुबह ऑफिस ना गई होती तो भी हो सकता था की वो जिंदा होती ये भी तो हो सकता है की वो आदमी आकृति को मारना ना चाह रहा होगा लेकिन जब वो आकृति का रेप कर रहा हो उसी टाइम आकृति को हार्ट अटैक आ गया हो और फिर उसकी मौत हो गई हो लेकिन अगर उस आदमी ने आकृति के साथ जबरन रेप करने की कोशिश ना की होती तो ना तो आकृति को हार्ट अटैक आता और ना ही उसकी जान जाती आकृति बेशक मदद के लिए चिल्लाई होगी लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी लेकिन हो सकता है कि कातिल ने उसे शोर मचाने ही ना दिया हो लेकिन फिर भी आकृति के साथ में काम करने वाले और उसके जानने वाले लोगों ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की लेकिन अब क्या ही हो सकता है उसकी जान जानी थी वो चली गई आकृति का मर्डर केस पनवेल ब्रांच के अंडर में आ रहा था और डीएन नगर ब्रांच से उसके मर्डर केस से कोई मतलब नहीं है पहले विक्रांत को शक था कि शायद आकृति का गायब होना लॉकर रूम के मर्डर केस से रिलेटेड है लेकिन उसकी लाश मिल जाने के बाद ये भी कन्फर्म हो गया था कि आकृति के मर्डर का लॉकर रूम वाले केस से कोई लेना देना नहीं है तो उस बारे में सोचने का कोई फायदा ही नहीं है आकृति महाजन के मर्डर केस के अलावा विक्रांत को एक और यकीन नहीं था ना जाने क्यों विक्रांत को ऐसा फील हो रहा था की इस केक शॉप के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है अगर उसे इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिलेगा तो फिर निश्चित रूप से वो केक शॉप की सच्चाई सबके सामने ला कर रख देगा लेकिन इस वक्त विक्रांत के पास किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है अभी कैसे भी करके उसे लॉकर रूम के सीरियल मर्डर केस को सॉल्व करना है एक बार ये सॉल्व हो जाए उसके बाद ही वो किसी दूसरे केस के बारे में सोच सकता है लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक विक्रांत के पास कुछ और करने या सोचने का भी वक्त नहीं अब तक लॉकर रूम मर्डर केस के सारे क्लू निकलकर सामने आ चुके थे लेकिन फिर भी पुलिस को कातिल तक पहुंचने का एक भी सुराग नहीं मिल सका था